यति स्नातक गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का स्तुवन करते हैं श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विभूषित चंवर डुलائے जाते हैं आकाश में यक्ष विद्याधर सिद्ध किन्नर अप्सराएं देव गंधर्व चारण आदित्य वसु रुद्र साध्य विश्वदेव मरुद गण लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है जगत पालक भगवान जगन्नाथ आप सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण महाबली बलराम और सुभद्रा देवी की स्तुति करते गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं मुनि सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं तत्पश्चात देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं इंद्र सूर्य चंद्रमा भाता विधाता वायु अग्नि फूषा भग आर्यमा तष्टा दोनों पत्नियों सहित व्यवस्थान मित्र वरुण रुद्र वसु आदित्य अश्वनी कुमार विश्वदेव मरुदगण साध्य पितर विद्याधर पितामह पुलत्स्य पुलह अंगिरा कश्यप अत्र मरीच भृगु क्रतु हर प्रचेता मनु दक्ष धर्म काल यम मृत्यु यमदूत तथा अन्य अनेको देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर-उधर से आते हैं और स्वर्ण में कलशों में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ आपकी जय हो जय हो आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव आपकी जय हो नानात्व के कारण भूत वासुदेव आप असुरों के संहारक दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र में शयन करने वाले हैं योगीवर आपकी जय हो जय हो सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं आपने कछप अवतार धारण किया था आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं आप पहाड़ों पर विचरण करने वाले तथा योगशायी हैं आपकी जय हो जय हो महान वेग धारण करने वाले विश्वमूर्ति चक्रधर भूतनाथ धरणीधर शेषशायीं आपकी जय हो जय हो आप पीतांबरधारी चंद्रमा के समान कांतिमान योग में वास करने वाले अग्निमुख धर्म के आवास स्थान गुणों के भंडार लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुण वाहन हैं आपकी जय हो जय हो आप आनंद निकेतन धर्म ध्वज पृथ्वी के आश्रय स्थान और दुर्बोध चरित्र वाले हैं योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं आप यज्ञों में निवास करने वाले तथा वेदों के वैद्य हैं शांति दान करने वाले और योगियों के ध्येय हैं आपकी जय हो जय हो आप ही सबका पालन पोषण करते हैं ज्ञान आपका स्वरूप है आप लक्ष्मी निधि हैं भाव भक्ति से ही आपका ज्ञान होना संभव है मुक्ति आपके हाथ में है आपका शरीर निर्मल है आप सत्व गुण के अधिष्ठान समस्त गुणों से समृद्धशाली यज्ञकर्ता निर्गुण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं भूमंडल को शरण देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो जय हो आप दिव्य कांति से संपन्न समस्त लोकों को शरण देने वाले भगवती लक्ष्मी से संयुक्त कमल के से नेत्रों वाले सृष्टि कारक योग मुक्त आलसी के फूल की भांति श्याम अंगों वाले समुद्र के भीतर शयन करने वाले लक्ष्मी रूप कमल के भमर तथा भक्तों के अधीन रहने वाले लोककांत आपकी जय हो जय हो आप परम शांत परम सारभूत चक्र धारण करने वाले सर्पों के साथ रहने वाले नील वस्त्रधारी शांति कारक मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं आपकी जय हो जय हो बलराम जी के छोटे भाई जगदिशवर श्री कृष्ण आपकी जय हो पद्मपत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु आपकी जय हो चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण आपका वक्षस्थल वनमाला से आच्छादित है आपकी जय हो लक्ष्मीकांत विष्णु आपको नमस्कार है आपकी जय हो इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का स्तवन दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं सहस्त्र गोदान विधवत भूमि दान अर्घ और आत्यत्य पूर्वक अन्न दान विधवत वृषोत्सर्ग कृष्म काल में जल दान चंद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से एक मास तक उपवास करने से जो फल होता है वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है वह मंचस्थ श्री कृष्ण सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है अतः स्त्री हो या पुरुष सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है रोगार्ट नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है अतः भगवान श्री कृष्ण के स्नान अवशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए वह संपूर्ण अविलसित वस्तुओं को देने वाला है जो स्नान के पश्चात दक्षिणाविमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वे निश्चय ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं शास्त्रों में पृथ्वी की तीन परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है अधिक क्या कहा जाए वेद शास्त्र पुराण महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बतलाया गया है भगवान सब सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है गुंडिचा यात्रा का महात्म तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि ब्रह्मा जी कहते हैं मुनियों भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा यह रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग एक सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं वे विष्णु लोक में जाते हैं मुनियों ने पूछा जगतपते इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है ब्रह्मा बोले ब्राह्मणों में Raja Indrat Djumdane Bhagavan se Prathana Ki Ki Meri Sarovar Key Tatpur Ake Saptah Key Lee Apke Yatra Ho Shibhagavan Bole Rajan Tumhari Sarovar Key Tatpur Sat Din Key Lee Meri Yatra Hogi Vahyatra Gundija Nam se Vekyat või Samasta avilasit Sit Halokko Dene Vali Hogi Jolok Vahamanda Mai Estet Honee Par Meri Balram Jiki और सुभद्रा की एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री और शूद्र पुष्प गंध धूप दीप नैवेद्य भात भाद के उपहार नमस्कार परिक्रमा जय जयकार स्तोत्र गीत तथा मनोहर वाद्य्यों के द्वारा आराधना करेंगे उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा